प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा जय की प्रियों हम सुन रहे हैं परमेश्वर के दासों के विषय में उन मिशनरियों के विषय में जिन्हें परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया मिशनरियों के लघु जीवने की श्रृंखला में आज हम सुनेंगे चार्ल्स मीट के बारे में चार्ल्स मीट का जन्म एक जनवरी सत्रह को इंग्लैंड देश के ब्रिस्टल शहर में हुआ था और वे भारत के लिए दर्शन रखते थे चार्ल्स मीट को दक्षिण ट्रावन कोर मिशन का पिता कहा जाता है बहुत कम उम्र में उन्होंने इंग्लैंड से भारत के लिए अपनी पहली मिशनरी यात्रा शुरू की मार्ग में उन्होंने बीमारी के कारण कुछ दिनों के भीतर अपनी पत्नी और तीन महीने के बच्चे को खो दिया लेकिन मिशनरी काम के लिए अपनी संपत्ति और जान तक गवाने वाले दूसरों से प्रेरित होकर ने भी भी अपने नुकसान को स्वीकार किया और और परमेश्वर की सेवा और भी उत्सुकता से करने के लिए तैयार हो गए भारत देश पहुंचकर उन्होंने मायालुडी में रिंगले ट्यूब द्वारा छोड़ी गई सेवा का कार्यभार संभाला और नागर कोयल में अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए एक अनाथालय बनाया साथ ही साथ एक बोर्डिंग स्कूल एक चर्च और एक प्रिंटिंग प्रेस का भी निर्माण किया दो साल के भीतर वे मसीह के लिए तीन हजार आत्माओं को बचाने में काबिल रहे उन्होंने 1819 में एक सेमिनरी में और 1820 में एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किए जिसमें बिना किसी जाति या धार्मिक भेदभाव के कई लोगों को शिक्षा प्रदान की गई थी उन दिनों में ऊंची जाति के लोग निचली जाति की महिलाओं को गुलाम मानते थे और उन्हें उचित कपड़े नहीं पहनने देते थे चार्ल्स मीट ने इस भेदभाव का विरोध किया उन्होंने 1822 से अठारह की अवधि के बीच निचली जाति की महिलाओं के अधिकारों और संरक्षण के लिए संगठन शुरू करने का प्रयास किया लेकिन इन बातों ने नेयूर में उच्च जाति के लोगों को नाराज कर दिया और वे लोग कई ईसाई घरों स्कूलों और चर्चों को आग लगाकर जला दिए फिर भी कई मिशनरियों के सामूहिक प्रयास से निचली जाति की महिलाओं को सशक्त बनाने वाला कानून पारित हुआ कई लोगों ने चार्ल्स मीट के खिलाफ साजिश रची और उन्हें उनके अच्छे मसीही काम के लिए मारने की कोशिश भी की लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन्हें उन सभी से बचा लिया उन्होंने 35 वर्षों से अधिक समय तक तमिलनाडु में कोलाचेल और नेयूर जिले के कई हिस्सों में लोगों की सेवा की और बहुत से लोगों को मसीह तक पहुंचाया। चार्ल्स मीट की मृत्यु तेरह जनवरी अठारह में हुई आइए हम प्रार्थना करें हे प्रभु मुझे तेरे राज्य के विस्तार के लिए अन्य मसीहों के साथ सामूहिक प्रयास करने में मदद करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। मित्रों आप सुन रहे थे मोनिका की आवाज में मिशनरियों की कहानी जिसमें आज हमने सुना है चार्ल्स मीट के विषय में प्रभु आप सबको उनकी जीवनी से आशीष दे